शिवानंद स्मृति संग्रह परमाराध्य शेषी महापुरुष महाराज की स्मृति कथा था स्वामी कैलाशानंद उन दिनों मौका पाते ही मैं बेलूर मठ जाकर पूजनी महाराज के श्री चरणों के समीप रहने का सुअवसर पाता था उस समय वे मुझे प्यार जताते और अनेक सदुपदेश देते थे थोड़ा थोड़ा काम भी मुझसे वे करा लेते थे जैसे तरकारी काटना बगीचे में जल सींचना कम झाड़ू लगाना मठ की दिनचर्या का पालन करना और सुबह से रात्रि के विश्राम काल तक नित्य नैमित सभी कामों में सहयोग देना आदि उन दिनों मठ में विभिन्न श्रेणियों के क्लास होते थे उन सब कार्यों में पूर्ण उद्यम से काम काज करना वे बहुत पसंद करते थे प्रायः वे किसी शास्त्र ग्रंथ सुनाने या चिट्ठी पत्रे लिखने के लिए कहते थे कितने ही पत्र उनके पास आते थे उनके किस अंश का उत्तर कैसे लिखना होगा संक्षेप से सिखाकर मुझे चिट्ठी लिखने के लिए कहते थे लिख जाने पर उन पत्रों को पढ़कर आवश्यकतानुसार थोड़ा बहुत संशोधन कर अपना हस्ताक्षर कर देते थे बहुत ही आनंद से दिन बीतते थे किसी बात से भी मुझे कोई कष्ट नहीं होता था अहेतुक तो कृपा और स्नेह अपार्थिव वस्तु है कभी मन में अन्य कोई चिंता नहीं आती थी कभी कभी अपने व्यक्तिगत सेवा करने का भी मुझे अवसर देते थे भगवान आचार्य शंकर की प्रसिद्ध बात सार्थक प्रतीत होती थी क्षण सज्जन संगति रेखा भवति भवान तरणे नौका ईश्वर की कृपा से ही संसार में सारे कार्य होते रहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है ऐसा होने पर भी मैं सदा देखता था कि महापुरुष महाराज प्राय मौन रह या अन्यों को ज्ञात न हो इस ढंग से लोगों की जीवनधारा परिवर्तित कर अमरधाम पहुँचने का सुयोग कर देते थे प्रायः अर्थशताब्दी के अनंतर आज भी उसे सोचने से हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है स्नेह प्रीति प्यार आशीर्वाद आदि के माध्यम से वह सभी को क्रमशः श्री श्री ठाकुर के चरण कमलों में सौंप देते थे उससे उनके तथा कृपापात्र व्यक्ति के मन में भी स्वतः आनंद लाभ होता था किसी को देखते ही वे समझ जाते कि परिवर्ती काल में उसे किस ढंग से जीवन यात्रा का निर्वाह करना होगा उसी के अनुसार वे उसे सजुदेह देते थे इस समय की एक छोटी सी घटना उनके आदर यत्न और प्यार के उदाहरण रूप से विशेष स्मरणीय है एक बार गर्मी की छुट्टी में मैं मठ में जाकर उनके पास रह रहा था लगभग डेढ़ मास रहने के अन्तर अपने कार्य पर लौट जाने की बात उठाई उन्होंने कहा अजी, अभी तो छुट्टी समाप्त नहीं हुई है और भी कुछ दिन रहो ना नौकरी के लिए इतनी ममता क्यों और भी कुछ दिन तो रहो उत्तर में मैंने कहा नहीं महाराज जी अब जाना चाहिए और रह नहीं सकता अध्ययन का काम भी तो कुछ करना चाहिए उन्होंने रहने के लिए कहा और मैं राजी न हुआ अंतिम जिस दिन रवाना होना था उस दिन मूसलाधार पानी बरतने लगा एक घर से दूसरे घर में जाना तक मुश्किल था एक दिन भी उन्होंने कहा और भी कुछ दिन रहो ना अभी क्यों जाओगे इतनी ममता क्यों मैंने राजी न होकर कहा नहीं महाराज जी बारिश होने दीजिए मैं आज ही चला जाऊँगा वे प्रसन्न नहीं हुए बोले तो आज ही जाना निश्चय है मैंने कहा जी हाँ महाराज आज ही जाता हूँ संध्या हो आई अभी मुझे मठ से चल देना होगा विदाई और आशीर्वाद का समय समीप देखकर उन्होंने कहा देखो मैंने एक भक्त को उंगली से दिखाकर कह दिया है कि वह अपनी मोटर से तुम्हें स्टेशन पहुंचा आएगा मैं बहुचक्का रह गया उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं जा रहा हूं, किंतु फिर भी थोड़ा भी अप्रसन्न न होकर उन्होंने मेरे जाने की सुव्यवस्था कर दी है पूज्यपाद महाराज को प्रणाम कर मैं जाने लगा उसी समय अनेक आशीर्वाद देते हुए एवं श्री श्री महामाया के दुर्गा दुर्गा दुर्गा दुर्गा प्रभृति अमृत वर्षनकारी नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने कहा सदा याद रखना तुम कहीं भी जाओ श्री श्री ठाकुर श्री श्री माँ स्वामी जी और मैं तुम्हारे साथ हूँ इस कारण सभी कभी किसी से भय मत खाना उनकी उस दिन की बातें आज भी मुझे याद है और उनका मधुर स्वर मेरे हृदय को आज भी आनंद पूर्ण कर देता है रात भर और गंतव्य स्थान में पहुंचने तक यहाँ तक कि उसके बाद भी उनके हृदय के अंतस्थल से निकला हुआ आशीर्वाद मुझे बार बार याद आने लगा मैं एक मामूली आदमी हूँ मुझे उन्होंने इतने प्यार से सह आशीर्वाद तथा साहस दिया कि मैं सोचने लगा कि यह भी उनकी स्वाभाविक अहेतु की कृपा है नहीं तो वह मेरे लिए कल्पनातीत वस्तु थी अब मैं केवल श्री ठाकुर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह शुभ स्मृति अंत तक मेरे मन में जागृत रहे उनके सामने कोई भी अयोग्य या तुक्ष व्यक्ति नहीं था उस समय की एक अन्य घटना भी याद आती है एक बार बहुत दूर से कलकत्ता आकर मैं संध्या समय मठ में महापुरुष महाराज का दर्शन और प्रणाम करने लगा बातचीत में संध्या हो आई शीतकाल का समय था उस समय मठ में रहने का स्थानाभाव प्रतीत हुआ मठ में रहना विशेष रूप से रात्रि को सभी के लिए असुविधाजनक था उन्होंने संध्या हो जाने पर पूछा अब क्या करोगे रात हो रात को कहाँ जाओगे मैंने उत्तर दिया सोचा है कि आज दक्षिणेश्वर में जाकर रात बिताऊंगा उन्होंने कहा दक्षिणेश्वर में क्यों शीत का समय रात अंधेरी है दक्षिणेश्वर क्यों जाओगे मैंने कहा बहुत दिनों से मेरी आकांक्षा है कि एक रात दक्षिणेश्वर में बिताऊंगा। मेरी बहुत दिनों की कामना है उन्होंने कहा देखो बेटा दक्षिणेश्वर की तुलना नहीं है हमारे लिए उससे पवित्र तीर्थ और कहीं नहीं है किंतु वहां खाने पीने सोने की असुविधा है फिर वहाँ मच्छर भी तो बहुत है कैसे वहाँ रहोगे तुम्हें बहुत कष्ट होगा मैंने उत्तर दिया किसी तरह एक रात बिता ही लूँगा तब उन्होंने असली बात बताई देखो दक्षिणेश्वर हमारा पीठ स्थान है वैसा स्थान संसार में कहीं भी नहीं है श्री श्री ठाकुर वहाँ रहते थे साधन भजन पूज्य पाठ पूजा पाठ तपस्या शिक्षा दीक्षा दान धर्म प्रचार आदि न जाने कितने अपूर्व कार्य स्वयं भगवान ने तीस वर्षों तक वहाँ किए तथापि कहता हूँ आज यहीं रहो नथिंग लाइक लाइफ जीवन बहुत मूल्यमान है जीवन के समान और कुछ भी नहीं है यहाँ अनेक साधु संत श्री श्री ठाकुर के स्थान में रह रहे हैं मैं कहता हूँ आज यहीं रहो यहाँ मेरे पास रहो दक्षिणेश्वर महान तीर्थ है इसमें संदेह नहीं वहाँ बाद में कभी जाकर रहना सत्संग भगवत कृपा भगवदानंद यहाँ जीवित रूप से विद्यमान है यह मठ अतुलनीय स्थान है आज यहाँ रहो अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है तब मैंने कहा मठ में तो स्थान ही नहीं है मैं रहूंगा कहां? उत्तर में उन्होंने कहा क्यों इस कमरे की फर्श पर सोना वहां कंबल रखे हैं एक कंबल तुमको दे दूँगा उससे कोई कष्ट न होगा मेरी आंखें छड़ भर के लिए खुल गई और कुछ न कह कर उस रात को पूजनी महाराज के चरण कम्बलों के नीचे रहने में मैं आनंद से राजी हो गया मैंने कभी ऐसी आशा नहीं की थी वह रात्रि मेरे जीवन के लिए चिर स्मरणीय रात्रि है जीवन भर पूजनी महाराज की अपार करुणा पाने के सौभाग्य की बात स्मरण होती रहती है उस रात को शीत अधिक था रात के चार बजे उठकर एक छोटी मोमबत्ती जलाकर उन्होंने मेरा कुशल छेम पूछा फिर हाथ मुंह धोकर तुम यही रहो अब तब तक भगवान का नाम लो मैं अब ठाकुर मंदिर में जा रहा हूँ इतना कहकर वे चले गए उनके आज्ञानुसार मैं भगवान का नाम दिपने लगा साधुसंग कैसी वस्तु है यह उन्होंने मुझे मानो आँखों में उंगली ढाल दिखा दिया उस पवित्र गृह में रात्रिवास का सौभाग्य मुझे हुआ किंतु इससे कुछ साल पहले उन्होंने मुझको परिचय पत्र न लाने के कारण रात को मठ में नहीं रहने दिया था और आज ऐसी अतुलनीय दिया गया श्री श्री महाराज की कृपा से कुछ साल तक उनके श्री चरणों में रहने और उनके सदुपदेश पाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था एक बार कुछ समय के लिए कुछ कारणों से मैं मठ नहीं जा सका इस पर उन्होंने लिख भेजा इतने दिनों तक तुम क्यों नहीं आए अब शीघ्र आ जाओ उनका पत्र पाकर सब छोड़ छाड़कर मैं मठ में उनके श्रीचरणों के पास पहुँचा मठ के आंगन में मैं खड़ा हो गया उसी क्षण जंगले से मुझे देख वे बोल उठे यह क्या है देखा बेचारे का चेहरा कैसा हो गया है उनके श्री चरणों में पहुंचकर प्रणाम करते ही उन्होंने कहा वे सब खाक पत्थर छोड़कर चलो आओ वहां तुम मर जाओगे यहां चले आओ शरीर मन अच्छे हो जाएंगे। जब मैं दूर था तो कृपा करके पत्रों में वे बहुत ही उत्तमोत्तम उपदेश लिखकर भेजते थे सदा ही पत्र भेज मेरी खोज खबर लेते थे कहीं मैं मार्ग भ्रष्ट न हो जाऊं इस पर उनकी प्रखर दृष्टि थी पत्र लिखने में विलंब होने पर मुझे लिख भेज दे मेरे ऊपर असंतुष्ट हुए हो हु क्या मैं वृद्ध हूँ हर समय पत्र नहीं लिख सकता किंतु तुम्हारी बात याद आ जाती है कैसे हो कुशल समाचार भेजकर मुझे सुखी करना इत्यादि लिखते थे इसके अनंतर उन्नीस सौ ईस्वी के पहले ही उन्होंने कृपा करके अपने पवित्र श्री रामकृष्ण संघ में सम्मिलित होने की आज्ञा मुझे भेजी थी मेरे लिए वह दुर्लभ वस्तु थी भगवान की इच्छा से सब कुछ संभव है उन्नीस सौ ईस्वी में मेरी कामना पूर्ण हुई बेलुर मठ में आकर नवीन जीवन गठित करने का उन्होंने मुझे, मुझे मौका दिया उनकी कृपा अपार्थिव वस्तु है मेरे छोटे से जीवन में साधुओं के लिए जो वांछित वस्तुएँ हैं वे सभी क्रमशः मुझे मिलने लगी संघ में सम्मिलित होना संन्यास दीक्षा और नाम निर्वाचन तक उन्होंने स्वयं ही कर दिया था और मठ में अपने पास रहने का सुयोग भी उन्होंने कृपापूर्वक कर दिया उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था इस पर भी मुझे अपनी अपार दया स्नेह प्यार से कभी उन्होंने वंचित नहीं रखा अस्वस्थता के बीच भी, भी अनेक तरह के आनंद एवं हास प्रयास के माध्यम से वे हमारे मन को सदा उच्च स्तर पर उन्नीत रखते थे संन्यास दीक्षा हो जाने के अन्तर प्राय वे ओम नमो नारायणाय कहकर नमस्कार करते और कभी गीता उपनिषद भागवत दुर्गा सप्तशती आदि आध्यात्मिक शास्त्र ग्रंथों से लोकोपकारी उत्तमोत्तम श्लोक या वाक्य उद्धृत कर आलोचना करते थे दूसरे स्थान में जाने के पूर्व विदा और आशीर्वाद लेने के लिए आने पर वे हंसते हुए कहते वेन शैल वी मीट अगेन इन थंडर स्टोर्म आप इन रेन न काल प्रणाम करने जाने पर बोलते गुड मॉर्निंग हाउ आर यू अथवा कहते कुशलमते आदि प्रश्न करके दो एक बातें कहते या स्नेहा आशीर्वाद पूर्ण दृष्टि से देखते उसी से मेरे मन प्राण बहुत समय तक प्रफुल्लित हो रहते साधन भजन के संबंध में अनेक बातें बताते इन सबसे मैं अपने भीतर नई प्रेरणा पाता वे मठ के सारे कामकाज और व्यक्ति मत व्यक्तिगत कर्तव्य संपादन के संबंध में सभी को सावधान कर देते थे कभी कभी तो कौन काम कैसे सुसंपन्न किया जाता है उसका दिग्दर्शन भी करा देते थे मठ में सर्वत्र और बाहरी केंद्रों में सदैव ही उनके प्रभाव से एक अनुकूल वातावरण फैला रहता था चिट्ठी पत्र द्वारा वे सदैव दूर के स्थानों के साधु कर्मी तथा भक्तों को ठीक मार्ग पर चलने तथा श्री ठाकुर को जीवन का ध्रुव नक्षत्र बनाकर अपना काम का साधन भजन और व्यक्तिगत तथा समष्टिगत जीवन संचालन करने की व्यवस्था कर देते थे जिससे वे साधकगण सुनियंत्रित होकर बिना विघ्न बाधा अथवा क्लेश के गंतव्य स्थल पर पहुंच सके सभी लोग उनके पवित्र और करुणापूर्ण हृदय का स्पर्श पाकर मानव पुनर्जीवित हो उठते थे इसी प्रकार मठ या बाहर के देश या दूर विदेश के लोग उनका प्राण स्पर्श स्नेहा आशीर्वाद चिट्ठी पत्री द्वारा पाकर परम प्रसन्न हो जाते थे कभी कभी उनके लिखे पत्र के एक वाक्य से उनके अपने जीवन की समस्या का समाधान हो जाता था बहुत ही आश्चर्य की बात है कि असाधारण महापुरुषों के वाक्य का अनुसरण कर्म करता है किंतु ठीक उसके विपरीत साधारण मनुष्य के जीवन में कर्म का अनुसरण वाक्य करता है पूजनी महापर्भ जी की सिद्धवाक अवस्था है अनेक बार उनका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है वे जो कुछ कहते कालांतर में ठीक वैसा ही परिणाम दिखाई पड़ता था उनकी स्मृति कथा ही अब हमारे लिए संबल है लिखते हुए अपने विषय मन के सामने आ जाते हैं उनमें स्वतः ही व्यक्तिगत भाव आ जाता है उसे प्रकट करना ठीक नहीं वे सब महाशक्ति की लीलाएँ हैं पूजनीय महापुरुष जी की बात सोचने से दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक याद आ जाता है या देवी सर्वभूते सुदया रूपेण संस्थिता नमस्त्यय नमस्त्यय नमस्त्यय नमो नम इससे पूज्यपात स्वामी जी महाराज कहा करते थे बोझे प्राण बोझे जार जो प्राण से समझता है वही समझता है स्मृति कथा लिखने या उसके विषय में सोचने से यही बात बार बार याद आती है उसे स्मरण कर तथा दोष त्रुटियों के लिए उनके श्रीचरणों में क्षमा याचना करके यही इस कथा की परिसमाप्ति की जाती है ओम शांति शांति शांति